आदु। आदु। ओ शांति शांति शांति है विदिषा वह ओ हे शाति शांति ओ यसा मृषभो विश्व सन्द्योमृता संबभूव स सामेंद्रो मेद ृणो अमृत दूयासम शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्मा कर्णाध्या भूवण घोषोशि मेधया गोपाया शाति शाति शांति ओ अहं वृक्ष सेर्तिपृष्ठ गिरे ऊर्ध् कविवाजिनेव सुमृतमस्में द्रविण सवर्चस सुमेघा मृतंकोदावचन ओ शा शाति शाति ऊर्णमद पूर्णमिदं ओम मुगच्य पूर्णशिष्य ओ शा शातिशा ओ आयु म क्षु श्रोत्रिया चर्वा ब्रह्मपनिषद महं ब्रह्म निरा कु ब्रह्म निरा कोदस्वनी मते य उपनिषत्सु धर्मास्ते महिषंत संतु ओम शांति शांति ओ ओम मे मनसे प्रतिता मनो मे वाचि प्रतिषित आविरा वेदश मृत महशि रनेीतेनात्रित सत्यं ष्या सत्यंग तर अवतु वक्ता ओ शाँति शांति शाँति द्रोपिवात मन ओ शाशा शाति भद्र कर्णे शृणुया मेवा भद्रं पश्येमिवीज्रा स्र सुुवाशेम देव ऋत यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति नुषा विश्व स्वस्ति नक्षिष्टने स्वीनो बृहस्पतिद शांति शांति शाति ब्रह्माण विदता पूर्व योग वै वेदांणो वे तस्म प्रकाशम मात्मु प्रकाश मुमुक्षुर्व शरण प्रपद्य ओ शाशाशा ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासकर्तभ्यो ंशर्षिभ्यो महद्यो <coughs> प्रत्यगर्थो सर्ववरि प्रध्यान घन प्रत्यगर्थास्मेवाहमस्ायण पद्मिष्टम शक्ति तत्पुत्रपराशुकौ महाविंदींद्रमता शिष्य श्रीशंकर्यमताश पद्मिष्य मस्म गुर सततमा नी सुति स्मृति पुराण मलय कल नमा भगवत्द लोकशंक शंकरं शंकराचार्यं केशवं शकरचार्यवंवादरायण सूत्रभाष्य वंदे भगवरो गुराज मूर्तिदिवादिने व्योमद्या दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति सामवेद तलवकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग वाक्यभाष्य में, लो में द्वादश मंत्र देख रहे थे प्रतिबोध विदित मतम अमृतत्व ही बिंदते आत्मना बिंदते ज्ञान से वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विदि नहीं है हमसे विषयत्वेन, भिन्न नहीं है अपने किंतु आत्मत्वेन, आत्मत्वेन जो ब्रह्म का ज्ञान होता है उसी ज्ञान से अज्ञान का निवृत्ति हो जाती है आगे पूर्व पक्षी दिखाया था टीका में पुनर्ज्ञान अज्ञात उदयन बंध शंकाया कथम सकृत अज्ञान निवृत्ति मात्रण अमृतत्व निमित ज्ञानस्य से आशंका एक बार ज्ञान हुआ तो अज्ञान निवृत्त हो गया और उससे अमृतत्व की प्राप्त हो गई ऐसे प्राप्ति हो गई तो ऐसे जो सिद्धांति कहा पूर्वपक्ष कहता है कथम पुनर्ज्ञातर उदयन दूसरा अज्ञान फिर उदय हो जाएगा और उसे फिर बद्ध हो जाएगा इस प्रकार के पूर्व पक्ष का शंका होने से सिद्धांतिक भाष्य में उत्तर देता है चतुर्थ पंक्ति में यत आहरियम विद्यते इसलिए मंत्र में कहा गया कि विद्यम बिंदते बिंदते लभते प्राप्नोते ये वीरय जो है पुनर अज्ञान उदय करने के लिए नहीं देगा तो जो कि विद्या से प्राप्त होता है पूर्व पक्ष का शंका था कि दूसरा अज्ञान अज्ञान उदय हो जाएगा फिर बद्ध हो जाएगा सिद्धांत कहा कि विद्या से जो वीर्य प्राप्त होता है उसके चलते दूसरा अज्ञान उदय नहीं हो पाएगा ये वीर आगे कहता है वीर्यंग वीर्य क्या अर्थ है कहते सामर्थ्यम सामर्थ्य किस चीज का अनात्मा अध्यारोप माया स्वांत ध्वांत अनभिभाव्य लक्षणम बलम विद्य विन्दते वीरियम का अर्थ बलम ये बल क्या बल सामर्थ्यम किस चीज का सामर्थ्य अनात्मा अध्यारोप अनात्मा अध्यारोप अनात्मा पदार्थ जो है हमसे जो भी भिन्न है ये बुद्धि मन इंद्रिय शरीर ये सब अनात्मा है और इसको अध्यारोप कर लेता है अज्ञान के चलते इसको कहते हैं अद, अ, अनात्मा अध्यारोप अध्यारोप अर्थात जो जहां नहीं है उसको वहां अनुभव करना देखना जानना इसको कहते आरोपो अध्यारोपो कहा जाता है आरोप अध्यारोप कह देते हैं और माया माया ईश्वर का शक्ति ये जगत सृष्टि करेगा और आवरण भी करेगा स्वांत ध्वांत स्वांत अर्थात अंतकरण में होने वाला वो अज्ञान स्वान्त शब्द का अर्थ टीका में देते हैं अंतो स्वस्थ अंत अवच्छेद स्वान्त ध्वत स्वस्थ आत्मन हम वास्तविक है चित्त स्वरूप किंतु इसका अंत हो जाता है अंत अर्थात अवच्छेद हो जाता है हम अपरिच्छिन्न है व्यापक तत्व है किंतु अवच्छेद उसका परिच्छेद करवा देता है परिच्छेद अर्थात मैं ये शरीर वाला हूँ इस स्कूलों में जन्म हुआ हूँ इस गुरु का शिष्य हूँ इस प्रकार की कुछ ना कुछ अपने में परिच्छेद मान लेना ये हो गया आत्मा का जो व्यापक सत्ता है उसका परिच्छेद हो जाना जिसके द्वारा होता है उसको वो ध्वान्त तो, ध्वान्त तो अर्थात अंधकार अज्ञान तद स्वांत अर्थात स्व का अंत करने वाला जो ध्वान्त तो। स्व अर्थात व्यापक परमात्मा तत्व तो। ये हो गया स्वान्त ध्वान्त आगे भाष्य में देखिए। तो तीन चीज दे दिया अनात्म अध्यारोप अनात्माओं का अध्यारोप अर्थात मैं चैतन्य कूटस्थ असंग रूप होने पर भी देह मन इत्यादि को मैं मान लेता है अपने में आरोप करके उसी के साथ तादात में कर जाता है ये हो गया अनात्म अध्यारोप दूसरा हो गया माया और तीसरा हो गया स्वान्त ध्वान्त ये तीनों के द्वारा अनभिभाव्य लक्षणम बलम ये तीनों के द्वारा अभिभाव्य दब नहीं जाना ये तीनों दबा देते हैं अनात्मा अध्यारूप अगर हो गया तो दब गया दब गया अर्थात तो अपना वास्तव स्वरूप का ज्ञान नहीं रहेगा अथवा माया आवरण करेगा अभिक्षेप करेगा वास्तव स्वरूप को आवृत करके अन्य रूप दिखा देगा स्वांत ध्वांत वही अज्ञान इसके द्वारा अनभिभाव्य लक्षणम बलम जिसको ज्ञान होता है फिर वो माया के द्वारा दब नहीं जाता अज्ञान के द्वारा अथवा अनात्मा को अध्यारोप करके मैं ये हूँ वो हूँ इस प्रकार की नहीं मानता है ये सब के द्वारा अनभिभाव्य लक्षणम अभिभाव्य दब नहीं जाता है यही बल है ज्ञान होने के बाद यही बल होता है की द्वारा अज्ञान से दब नहीं जाता टीका में स्व अंत अवच्छेदोती ये येन नद स्वांत ध्वात ये तृतीय वाला भाष्य में तीन चीज दिया था अनात्मा अध्यारोपो माया स्वांत्वांत स्वान्त ध्वांत का विग्रह पहले दिखा दिए भाष्य में प्रथम था अनात्मा अध्यारोप उसको में कहते हैं अनात्माध्यापो मनुष्यवादि अभिमान मैं मनुष्य हूं ये कुल ये वर्ण ये गुरु इस प्रकार के सब मानना मनुष्यत्व आदि ये सब अज्ञान का कार्य है और दूसरा भाष्य में लिया था माया माया के लिए टीका में कहते हैं परमेश्वरी शक्तिर माया ये परमेश्वर इति परमेश्वरी ये परमात्मा का ही शक्ति है माया जीवत्व निमित्तम अज्ञानम स्वांत ध्वातम का निमित्त अज्ञान होने से फिर आगे जीवत्व में परिचिन्न जब व्यापक ज्ञान व्यापकत्व तो अपना व्यापकत्व तो का ज्ञान नहीं रहने से परिचिन्न मानने लगा ये अज्ञान से हुआ इसलिए अज्ञान ही परिचिन्न भाव का निमित्त है जीवत्व का निमित्त है तो जीवत्व से निमित्त तदेव स्वांत ध्वांत भाष्य में जो तीन पद दिया गया था इसका यह व्याख्यान टीकाकार दे दिया एतेर सर्वेर अभिभवनियो न भवती आत्मा ये नद्या कृत अतिशयन तदवीरंग विद्वान लभते ही ऐत ही कितने हैं संख्या तीन हो गया सर्वे ही अभिभवनीय आत्मा अभिभवनीय क्या प्रत्यय हो गया यहाँ अन्य भाष्य में क्या प्रत्यय दिया था आ, क्या प्रति वहां आवश्यक है उससे तो अनी हो जाएगा ना उसमें होगा अनिभाव्य अनियत होगा तो, तो नहीं होगा और आवश्यक से नियत नहीं होता ना अनी होता, अच्छा, होता, अच्छा, होता है ना अच्छा नियत होता है ठीक है तब तो, तो हो जाएगा तो उन्त से नियत हो जाता है ठीक है थोड़ा देख लेना हमको जहां तक याद आता है होता है उसे क्योंकि और आवश्यक है उससे देखिए थो थो थोड़ा और आवश्यक सूत्र इणीनी जैसे भविष्य गम्यादय उसी के आसपास ये सूत्र है उसे अणीनी होता है नियत होता है अच्छा ठीक है हाँ भाव्य में तो नियत है किंतु होने वाला रि हलो ऋ तो नहीं लगेगा हलन तो नहीं है रि कारण तो भी नहीं है देख लेते हैं थोड़ा और आवश्यक अच्छा अच्छा आवश्यक अधमरणी नहीं वहाँ ऋणी नहीं होता है आवश्यक नियत हुआ और आवश्यक है ठीक है।, हाँ। है तो ये भू वर्णातर है तो नियत हो जाएगा अच्छा आवश्यक अर्थात यहाँ अनविभाव्य अर्थात ये कर ही नहीं पाएगा अभिभाव्य अर्थात आवश्यक अनविभाव्य अर्थात नहीं कर पाएगा आवश्यक का विपरीत अच्छा एतेर तैर सर्वेर अभिभावन नवती आत्मा ये नद्यान अतिशयेन जिस विद्या के चलते जो अतिशय ज्ञानी में आ जाता है वो अतिशय के चलते ये अनात्मा अध्यारो को माया और अज्ञान के द्वारा ये अभिभावक दब नहीं जाता दब जाना अर्थात पुनः अज्ञान आकर के मैं जीव हूँ इस प्रकार की बोध नहीं कराएंगे तद वीर्य विद्वान लवते वो वीर सामर्थ्य विद्वान प्राप्त करता है अर्थात अविद्या के द्वारा पुनः अभिभव नहीं हो जाना यही सामर्थ्य है पूर्व अज्ञानादेर नाशन नाशान मायावत जीवबंधक अभिनव अज्ञान से उत्पत्त कारण पूर्व सिद्ध से अज्ञादे नाशात पहले जो अज्ञान था उसका नाश हो गया अज्ञान होने से माया स्वतो जीव बंधक अभाव यहाँ अविद्या और माया को भिन्न मान करके ये टीका में लिखा गया वेदांत का मुख्य मत में एक जीव वाद मुख्य मत है इसलिए अविद्या माया ही एक ही है मंडुके इत्यादि अन्य उपर ग्रंथ में अधिक देते हैं कि अविद्या माया एक ही होता है कहीं कहीं पंचदशी इत्यादि में भिन्न दिया गया यहाँ भी टीकाकार कहते तो है अविद्या विद्या से नाश हो गया किन्तु माया है और माया स्वतो जीव बंधकत्व अभावात माया ईश्वर का उपाधि है अविद्या जीव का उपाधि है जीव को विद्या हो गई तो हो गया तो उसका अविद्या चला गया किंतु ईश्वर का जो माया वो रहा यह वेदांत तो में मुख्य मतों में कहते हैं विद्या से अविद्याश हो जाने पर भी अविद्या का लेस बच गया जिसके चलते ज्ञानी को जगत दिखे व्यवहार करेगा जो लोग अविद्या माया को अलग अलग मानते हैं कह देते हैं तो विद्या से अविद्या चला गया किंतु ईश्वर का माया रहा तो माया का सृष्टि जगत है तो जगत दिखता है तो व्यवहार ये सब हो जाता है इस प्रकार के अलग अलग महत्व देते हैं तो जितना जितना हम श्रवण करते हैं स्पष्ट हो जाता है नहीं तो शुरुआत में सब संशय हो जाता है यहाँ ऐसे कह दिए वहां ऐसे कह दिए यहाँ दस देख लीजिये पंचदशी के अनुसार यहाँ बड़े महाराज लिखे हैं। स्वत: इति माया जो ईश्वर का उपाधि है वो स्वतः जीवों को बंधन में नहीं डालता है तो इसको कहते हैं टिप्पणी में स्वत इति अज्ञानम अ द्वारी कृत्य माया अज्ञान को द्वार अगर नहीं बनाएगा तो जीव को बंधन में नहीं डाल पाएगा अगर जीव का अज्ञान दूर हो गया तो फिर माया जीव को बंधन में नहीं डाल पाएगा उसका जीवत्व तो और आएगा नहीं न ही जीव सृष्टि में अंतरेण ईश्वर सृष्टि बंधकत्व इतिभाव ये जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि ये पंचदशी का पारिभाषिक शब्द है चतुर्थ चतुर्थ हा चतु ईश्वर सृष्टि अर्थात ये जो जगत दिखता है ये ईश्वर सृष्टि क्यों जीव चाहने से इसको हटा नहीं पाएगा जीव सृष्टि ये अच्छा है ये खराब है ये सब जीव सृष्टि है जीव चाहने से इसको हटा ले पाएगा इसलिए साधक अवस्था में प्रथम हमको यही करना पड़ता है कि जीव सृष्टि को हटाना ये अच्छा बुरा ये सब जो हम स्टाम्प लगाते हैं इसको पहले हटा लेना पड़ेगा ईश्वर जैसा बना है ऐसा बना है तो ये अग्नि अगर जलाने वाला है तो वो जलाएगा वो ईश्वर से सृष्टि किया है ईश्वर सृष्टि जीव को बंधन में नहीं डालेगा जीव सृष्टि ही जीव को बंधन में डालता है ये अच्छा है खराब है करके राग द्वेष हो करके प्रभुत हो जाता है ये बंधन का कारण होता है इसको टीकाकार यहाँ ये बात दिखाए हैं कि माया याच स्व तो जीव बंधक अभावात अज्ञान अगर नहीं है केवल माया जीव को बंधन में नहीं डाल पाएगा अभिन्न अवश्य अज्ञान से उत्पत्तों कारणाभावात्त तो पूर्व पक्ष जैसे कहता है कि दूसरा अज्ञान फिर उत्पन्न हो जाएगा तो सिद्धांत कहता है कि अज्ञान का उत्पन्न होने के लिए कोई कारण नहीं है अज्ञान अगर चला गया केवल शुद्ध तोम पदार्थ आत्मा है आत्मा में अज्ञान का उत्पत्ति नहीं हो पाएगा और बिना कारणों से अगर कार्य होने लगेगा तब किसी को फिर सुबह सुबह कटोरा लेकर के भंडार नहीं जाना पड़ेगा भाई थोड़ा नाश्ता दे दो करना ये फिर जरूरत नहीं होगा इसलिए बिना कारण से कार्य नहीं होगा तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कोई कारण नहीं होने से पुनः ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी आगे भाष्य में तच्छ किम विशिष्टम ये जो बल प्राप्त हुआ बल अर्थात तो माया इत्यादि के द्वारा अभिभव नहीं हो जाने का सामर्थ्य किम विशिष्टम इसके लिए उत्तर देते हैं अमृतम अमृतम अर्थात तो अविनाशी ये नाश नहीं वाला नाश नहीं होने वाला है अविद्याजंग ही वीरयंग विनाशी अविद्या से जो वीर्य प्राप्त होता है वो विनाशी अविद्या वीर्य अर्थात तो शारीरिक मानसिक बौद्धिक कुल देश ये सब के लेकर के सामर्थ्य मैं इस स्कूलों से मैं जन्म हुआ हूँ मैं इस गुरु का शिष्य हूँ इस प्रकार के सामर्थ्य ये सब विनाशी है वो सब अविद्या से होता है अविद्या वीरियम विनाशी और विद्या अविद्याया बाध्य जब विद्या आत्म को विद्या हो जाती है मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार उससे अविद्यान बाध्य बाध हो जाता है टीका में प्रवृत्त फल च च्ञान लेस्य अभी पूर्वपक्ष शंका करेगा अगर विद्या से अविद्या हो गए अविद्या अगर नहीं रहा फिर ज्ञानी से कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए तो उसके लिए उत्तर दिया जाता है कि ज्ञानी में थोड़ा अविद्या थोड़ा रह जाता है अविद्या लेस रह जाता है अगर अविद्या लेस रह गया तभी तो ज्ञानी व्यवहार कर पाएगा अगर बिल्कुल अविद्या नहीं है तो उसका विधेयक मुक्ति हो जाएगा अविद्यालय से अगर ज्ञानी में माना जाएगा तो अविद्या थोड़ा अविद्या होने से ज्ञानी को थोड़ा आवरण करेगा और थोड़ा आवरण करेगा तो फिर थोड़ा विक्षेप भी करवाएगा पूर्व पक्ष का ये शंका है अगर ज्ञानी का व्यवहार सिद्ध करने के लिए अविद्यालय से मानेंगे तो ज्ञानी को भी आवरण थोड़ा होगा और विक्षेप भी थोड़ा होगा सिद्धांति इसका निराकरण करता है टीका में विद्वत कर्माक्षिप्त च्नलेश विद्वदनिभाकुर्बलवान्श्चीये से सम्य ज्ञान सेमृतहेतु प्रवृत्तकर्माक्षिप्त प्रवृत्त फल कर्मण तत्कर्म उस कर्म को क्या कहा जाता है प्रारब्ध कर्म प्रवृत्त फलम प्रवृत्तम अर्थात तो अभी फल देने के लिए आरंभ हो गया जो कर्म प्रवृत्त फल कर्म अर्थात प्रारब्ध कर्म तेन आक्षिप्त प्रारब्ध कर्म अर्थात तो ज्ञानी भी अपना प्रारब्ध कर्म से चल रहा है अगर मानेंगे तो अज्ञान को भी मानना पड़ेगा प्रवृत्त फल कर्म आक्षिप्त से अज्ञान है द्वैत अवभाष्य ये भी समान है द्वैत अवभाष्य में बहुब्री है येन अवभाषानले ये से नद द्वैत अवभास प्रवृत्त कर्म प्रारब्ध कर्म के चलते अज्ञानलेष माना जाता है और उसके चलते ज्ञानी को भी द्वैत दिखता है रोटी चावल दिखेंगे शिव जी दिखेंगे ये सब दिखेगा द्वैत अवभाष से च विद्वत अनिभावकवात द्वैत का भान होगा अज्ञान लैस रहेगा किंतु विद्वान को अभिभव नहीं करवा पाएगा अर्थात ज्ञानी को फिर जीव नहीं बना पाएगा क्यों दुर्बलत्वात ये जो अविद्या अविद्यालय है ये दुर्बल है सात नंबर टिप्पणी देखिये दुर्बलत्वात का अर्थ विद्या अभिभाव्यत्व विद्यापेक्ष दुर्बलत्वाद इतर्थ विद्या या अभिभाव्य विद्या के द्वारा ये अविद्यालय से दब जाता है अविद्यालय से ज्ञानी में रहेगा किंतु विद्या के द्वारा दब जाएगा दब जाएगा अर्थात अविद्या का जो कार्य होना है जीवत्व का बोध कराना ये नहीं करवा पाएगा तो होने से विद्या अपेक्ष विद्या के अपेक्षा ये दुर्बल तो विद्या के द्वारा ये स्वयं दब जाएगा अपना कार्य नहीं कर पाएगा टिका में दुर्बलत्वात, निश्चयते क्या निश्चय किया जाता है सम्यक ज्ञान से अमृतत्व हेतु सम्यक ज्ञानम ब्रह्म का सम्यक ज्ञान अर्थात आत्मत्व में ही हूं इस प्रकार के निश्चय जो होता है ये अमृतत्व का हेतु अर्थात पुनः मरण धर्म वो नहीं बन जाएगा नद्याजम चेत कथम अविनाशी अभी ये जो अमृतत्व उसको प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ विद्या से तो विद्या से जो बनेगा ये विद्या नित्य है अनित्य है अनित्य तो अनित्य का जो कार्य होगा वो नित्य हो जाएगा नहीं होगा तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि अमृतत्व अगर विद्या ज हुआ तो विद्या जायते विद्या कथम अविनाशी तो अमृतत्व तो अविनाशी कैसे हो जाएगा क्योंकि नियम है कृतकस्य विनाशीत यद कृतकम तद अनित्यम तो जो कृतक होगा वो विनाशी होगा विनाशीत नियम आशंक्य सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में न तो विद्या या बाधको अस्ती विद्याजम अमृतम वीरियम विद्या का कोई बाधक नहीं है बाधक नहीं होने से विद्या से जो वीर्य प्राप्त होता है अमृत प्राप्त होता है उसको अविनाशी कह दिया गया ऐसा नहीं कि विद्या कोई नित्य पदार्थ है किंतु उसका कोई बाधक को नहीं है जैसे कहा जाएगा कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा वीर है वो अमर हो जाएगा क्या फिर भी उसको बाध करने वाला और कोई है नहीं है नहीं होने से कह दिया जाता है ये तो अमर है इसी प्रकार की यहाँ भी बाधक नहीं होने से उसको अमृत शब्द से विद्याजम अमृतम कह दिया गया विद्या से विद्या का कोई बाधक नहीं है इसलिए उससे जो अमृत प्राप्त होगा वीर प्राप्त होगा उसको अविनाशी कह दिया गया टीका में याव जायमानो जायम द्वैतावभाषो विद्य बाध्यत एव न मिभवित शक्नोती अवष्ट हो वीरम त्या विनाशो अमृतत्म तत्कारण विद्याप्राएण उच्यते न ना, स्वरूप नाशा भावाएण इत याव देहपातम जब तक विदेह मुक्ति न हो जाए तब तक ज्ञानी को ये द्वैत जगत दिखेगा जायम द्वैतावभाष ये जो द्वैतावभाष जो उत्पन्न होते हैं जायमानो में कर्तरी लेंगे कर्मणी लेंगे कर्म लेंगे उत्पन्न किया जाता है जो द्वैत अवभाष यावत देहपातम जब तक शरीर गिर न जाए था विदेह मुक्ति नहीं हो जाए तब तक द्वैत का अवभास जायमान ये दोनों समान अधिकरण है तो द्वैत अवभास जायमान अर्थात द्वैत अवभास क्या उत्पन्न करवाया जाएगा जायमान ये कर्तरी सानुच है कर्तरी अगर सानुच होगा तो यह कहा से आ जाएगा धातु क्या होगा जायमान में धातु क्या होगा जन्य प्रादुर्भाव हो कौन सा गण का जन्यते बनता है दिवादी गण विकरण स्वयं तो जायमान बनेगा बनेगा सानुचवा जायमान कर्तरी अर्थात जो उत्पन्न होता है द्वैत का अवस अवास प्रतिथि जो द्वैत दिखता है वो विद्याया बाध्यते जीवन मुक्ति अवस्था में ज्ञानी को जो द्वैत का भान हो रहा है जो जगत दिख रहा है वो विद्या से बाधित तो होकर के रहता है अर्थात वो उसको सत्य नहीं मानता है और उसको कैसे बोध रहता है ज्ञानी को कहता है ये जो द्वैत दिखता है माम अभिभवितुं न सकनोती मेरे को ये दवा नहीं पायेगा अर्थात ये द्वैत में सत्य तो बुद्धि ये द्वैत नहीं करवा पाएगा ये मिथ्या ही है अवस्टम्भ अवस्टम्भ निश्चय आठ नंबर टिप्पणी ध्रुवो विश्रम्भ विश्रम्भ विश्वास तो निश्चय इस प्रकार की ज्ञानी को निश्चय रहता है ये जो द्वैत दिखता है ये मेरे को दबा नहीं पाएगा अर्थात मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व उत्पन्न करके सुखी दुखी बना देगा ये जगत इस प्रकार की नहीं कर पाएगा निश्चय है यही अवस्टम्भ ही वीरिय अर्थात तो उसको निश्चय है कि द्वैत के द्वारा मैं पुनः अज्ञानी बन करके जीव नहीं बन जाऊंगा यही जो वीर है तस्य अविनाशो अमृतत्व ज्ञानी अगर कभी फिर अपने को जीव मानने लगेगा तो उसका अमृतत्व नाश हो जाएगा किंतु तो ज्ञानी कभी भी अपने को जीव और नहीं मानेगा जगत दिखेगा किन्तु तो जानता है कि ये खाली ऐसा दिखता है इसलिए ये वीर को वीर्य से अमृतत्व जो प्राप्त होता है अमृतत्व को अविनाशक कह दिया गया तस्य हो अमृतत्व तत्कारण तो, तो कारण विद्याया अबाध्यत्व अभिप्राय न उचित ये जो वीरिय प्राप्त हुआ विद्या से वो विद्या का बाध नहीं होने से अगर विद्या का बाध हो जाएगा तो अज्ञान आ जाएगा अज्ञान आ जाएगा तो फिर अपने आपको जीव मानने लगेगा उसका अमृतत्व चला जाएगा किन्तु अज्ञान पुनः आ नहीं पाएगा नहीं आएगा तो उसका अमृतत्व तो हमेशा रहेगा अर्थात मैं व्यापक परमात्मा तत्व तो इस प्रकार की निश्चय रहेगा ना स्वरूप नाश अभाव अभिप्राय न विद्या का स्वरूप नाश नहीं होता है इसलिए उससे जो अमृतत्व तो होगा वो नित्य होगा इस प्रकार की बात नहीं है विद्या का स्वरूप विद्या स्वरूप तो नाश होगा नहीं होगा हो जाएगा विद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान भ्रमाकार वृत्ति वो स्वरूप तो नाश हो जाएगा किंतु विद्या को हटाने वाला कोई नहीं है तो नहीं होने से विद्या से जो वीर प्राप्त हुआ है वो भी हटेगा नहीं अर्थात वो नित्य रहेगा उसका अमृतत्व यही है प्रतिबोध पद से यौगिक व्याख्याय रूढ़ अभिप्रायण व्याच यौगिक प्रतिबोध में बिप्सा अर्थ में समास बोधम बोधम प्रति ये यौगिक अर्थ को लेकर के यहाँ तक भाष्य का व्याख्यान हो गया आगे रूढ़ी अभिप्रायण ब्याचे यौगिक अर्थ और रूढ़ी अर्थ ये दोनों अलग है रूढ़ी अर्था जो लोक में प्रचलित है प्रतिबोध उस अर्थ को लेकर के व्याख्यान करते हैं भाष्य में अतो विद्या विद्या अमृतत्वे निमित्त मात्र भवती विद्या से वीरिय वीर्य से अमृतत्व विद्या इसमें निमित्त बनता है क्योंकि विद्या स्वयं विनाशी है फिर भी अविनाशी अमृतत्व को प्राप्त करवा देता है कहते हैं निमित्त है क्या करके कहते अज्ञान को हटा करके यही विद्या निमित्त बन जाता है इसके लिए मुंड बलही न लभ्यथर बने नायत्मा बलहीने न ना लभ्य बल का अर्थ हो गया कि माया के द्वारा अभिभव दब नहीं जाना अयम आत्मा बलो ही नहीं न जो माया के द्वारा दब जाएगा उसको आत्मज्ञान नहीं होगा तो माया का माया के द्वारा दब जाना अर्थात सत्व गुणों के साथ आध्यात्मय करके मेरे को बढ़िया ध्यान हो रहा है मैं शांत रह रहा हूं मेरे को बिल्कुल आनंद है ये सत्व गुणों के साथ आदात्म्य अथवा रजस्तमस होगा तब तो स्थिति हो जाएगा दब जाएगा तो ये सबके द्वारा दब नहीं जाना यही हो गया बलो अयमात्मा बलहीन न लभ्य आगे कहते हैं न च प्रमा तपसो वाप्य लिंगात प्रमाद करने से आत्मा की प्राप्ति अनुभव नहीं हो जाएगा इसलिए तत्पर रहना पड़ेगा सर्वत्र शास्त्र में आएगा तत्पर रहना प्रमाद होने से नहीं होगा अथर्वणे मुंडक उप निषद में लोके अभी विद्याज बल अभिभवती न शरीरादि सामर्थ्य यथा हस्त्यादे लोक में भी जिसके पास बुद्धि अधिक है वही जीतता है न शरीर आदि सामर्थ्य जिसके पास शरीर का बल है वो दो मिनट के लिए जीतेगा तीसरा मिनट में सो जाएगा खा करके किंतु जिसके पास बुद्धि अधिक है वो अंतिम में जीतेगा बुद्धि है तो बलोवान को ही बांध लेगा तो ये लोक में भी ये दिखा जाता है इसलिए कहते हैं कि विद्या से जो बल प्राप्त होता है वो अधिक समर्थ होता है आगे भाष्य में दिखाते हैं रूढ़ी प्रतिबोध शब्द का रूढ़ी अर्थ लेकर के व्याख्यान करते हैं अथवा प्रतिबोध विदित मतमी सकृद अशेष विपरीत निरस्त संस्कारण स्वप्न प्रतिबोधव यद विदित तदेव मत ज्ञात सकृद एक बार ज्ञान हो गया प्रथम बार जब ये ब्रह्माकार वृत्ति होगे प्रथम बार नहीं चरम ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाएगा सकृत किंतु उसी को ही वास्तविक तो ब्रह्मज्ञान कहा जाएगा जिसके बाद और कभी भी जीवत्व का अनुभव नहीं होगा उसी को ब्रह्मज्ञान कहा जाएगा कहेंगे प्रथम बार तो लगा कि हम ब्रह्म हैं कहेंगे उसके बाद देखना है कि आप जीव है इस प्रकार की बोध कभी न आए कितना दिन अपेक्षा करने से पता चलेगा कहेंगे हम तीन दिन देखा हमको तीन दिन में अभी जीवत् भाव नहीं आया हमको तीन दिन पहले ब्रह्माकार वृत्ति हुआ लगा कि मैं ब्रह्म हूँ अभी तीन दिन हो गया मेरे को और जीवत् भाव नहीं आया वो निश्चय हो जाएगा तीन दिन के इसलिए साधारणत तो लौकिक प्रचलित तो भाषा में कहे बाबा जी बारह साल अपेक्षा करना बारह साल में जीवितोभाव नहीं आए तो तब तो थोड़ा निश्चय हो जाना और जानकार लोग तो कहेंगे ये अभी पक गया नहीं ये जब सब गिर जाएगा तब तो निश्चय होना इसलिए कहा जाता है कि इसलिए ज्ञानी साधारण तो नहीं कह देंगे कि हम तो ज्ञानी है क्यों अंतिम क्षण तक ये अपेक्षा करके देख लेना है हा कभी कभी ज्ञानी जिज्ञासु के श्रद्धा के मतलब आगे मार्ग में चलने के लिए कभी कभी ज्ञानी कह देते हैं नहीं तो सामान्यतया देखेंगे ज्ञानी कभी नहीं कहेंगे ये हो गया बोल ज्ञान अर्थात तो ब्रह्माकार वृत्ति जिसके आगे क्या होगा अशेष विपरीत निरस्त संस्कारण अशेष विपरीत संस्कार का निराश हो जाता है जिस ज्ञान से जो ब्रह्माकार वृत्ति से साधारण शास्त्र में उसका चरम ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं स्वप्न प्रतिबोधवध विदितम् जैसे नींद में सोया हुआ था स्वप्न देख रहा था कोई जोर से बुला दिया तो अचानक उठ गया वो स्वप्न धीरे धीरे हटेगा एकाएक हट जाएगा तो इसी प्रकार कहते हैं स्वप्न प्रतिबोधवध यद विदितम तद एवं मतम ज्ञातम भवती तीन नंबर टिप्पणी अच्छा बहुत लंबा है दो नंबर अच्छा हस्ती पका देर वहाँ अच्छा दो नंबर जहाँ दो नंबर लिखा है ना उसका ठीक नीचे देखिए हस्ती पकादे वहाँ कुछ बिंदी था क्या अच्छा अच्छा हस्ती पकादेर हस्ती पक अर्थात तो महावत कहा जाता है जो हस्ती पकादेर भ्रीषम विभेती जो हाथी होता है वो महावत का जो अंकुश होता है लोहा का छोटा उसको भी बहुत डरता है इतने बड़ा हाथी और छोटा आठ इंच का जो अंकुश होता है उसको भी डरता है हस्ती पक हस्ती पको कहते हैं अनुसर नहीं है अच्छा अच्छा अनुनासिक हो गया इसमें क्या था तो दिखता नहीं ठीक है अच्छा तो ठीक है हस्ती पका दे अर्थात तो महावत महावत का अंकुश को डरता है बलो अधिक है हस्ती का फिर भी बुद्धिमान है महावत उसका हाथ में अंकुश है तो बेचारा इतना बड़ा हाथी भी ये डर जाता है अच्छा ठीक है तीन नंबर टिप्पणी देखेंगे थोड़ा चलिए स्वप्न प्रतिबोधवित यथा स्वप्न सगर्भात स्वापात कनचिद महता शब्दे झटि सद्य एव निशेष स्वप्न भाव उपलक्षित आत्मा विदि तक देखेंगे स्वप्न स्वाप जिसका गर्भ में स्वप्न अर्थात तो स्वप्न देखता हुआ सो रहा था कनचित महता शब्देन झटिति प्रबोधित कोई जोर से बुला दिया था एकाएक जग गया प्रबोधितस्य सद्य सद्यव निशेष स्वप्न भाव उपलक्षित आत्मा तो जग्ञाज मैं ज्या सोचता है मैं इस प्रकार के अनुभव एक हो गया सारे स्वप्न एकाएक अभाव हो गए स्वप्न अभाव उपलक्षित आत्मा विदि तो भवती एकाएक हो गया क्षणभर में तथा तत्व महता शब्दे न गुरुवादी प्रतिबोधित योग्य शिष्य को गुरु जब उपदेश करते हैं तत्व मसी तो ये महान शब्द से द्राग एवं कृत्ना विद्या तत्कार अभावक्षित ब्रह्म अन्भूयते ये नोधेन सबोध प्रतिबोध शब्दार्थ तेन विदिता ब्रह्म मतम इति अगर योग्य अधिकारी है योग्य अधिकारी अर्थात प्रथम श्रेणी अधिकारी अधिकारी में भी चार कोटि माना जाता है प्रथम श्रेणी अधिकारी गुरु एक बार तत्वसी महावाक्य उच्चारण कर दिए उसको उसी से हो गया तो ये प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में मैंने प्रथम श्रेणी होते हैं ब्रह्मा जी वगैरह जिनको की गुरु की अर्थात तो स्थूल गुरु की आवश्यकता नहीं है जैसे ब्रह्मा हिरण्य गर्भ तो उत्पन्न हुआ प्रथम क्षेत्र में भय हुआ द्वितीय क्षण में उसको ज्ञान हो गया ये मैं तो अकेला ही हूं ये भय किससे होता है तो फिर उसको निश्चय हो गया कि मैं ही व्यापक हूँ मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं ये प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में आते हैं जो लोग एक बार तत्व ये वाक्य श्रवण से ज्ञान हो जाता है जैसे सनत सनत, सनत कुमार इत्यादि लिया जाता है। तृतीय श्रेणी में आते हैं नौ बार में हो जाता है जैसे श्वेत और उसके नीचे जितने हैं चतुर्थ श्रेणी नौ हजार बार अगर हम लोग सुनकर भी हो जाए तो भी ठीक है भाई इस जीवन में हो जाए तो भी ठीक है उसके आगे जो है कहते उनको और श्रेणी में नहीं लिया जाता है तो ये चार कोटि माने जाते हैं यहाँ ये जो है वो द्वितीय कोटि वाले अर्थात गुरु के द्वारा महता शब्द है न तत्वमसी ये महान शब्द है इसके द्वारा प्रतिबोधित जब ज्ञान करवाए जाते हैं द्राग एवं एकाएक युग पद एक साथ कृष्ण अविद्या तत्कार्य अभाव सारे अविद्या अविद्या का कार्य ये सब अभाव हो जाते हैं और ब्रह्म अनुभव हो जाता है ये जगत कल्पित है मैं असंग कूटस्थ आत्मा वही ब्रह्म है ये न बोधे न जिस ज्ञान से गुरु तत्वम महावाक्य कहे और उसको एक ही बार में वो ज्ञान हो गया उसी से सारे अविद्या विद्या का कार्य नाश हो गया इसको प्रतिबोध कहा गया इस प्रतिबोध से जो विदितम ब्रह्म हो, वो ही ठीक ज्ञान है ये हो गया द्वितीय प्रकार भाष्य में स्वन प्रतिबोधवद यद विदित तदे भवति इति ये हो गया द्वितीय प्रकार अथवा आगे तृतीय टीका में टीका में देख लीजिए अशेषतः हाँ, विपरीत निरस्त संस्कारो ये बोधेन न प्रतिबोध युगपद कृत्सना विद्या तत्कार निवर्तक सद्य मुक्ति हेतु हेतुरी भाष्य में दिया अशेष विपरीत निरस्त संस्कार इसका अर्थ कहते हैं अशेष तया विपरीत संस्कार निरस्त ये न बोध निरस्त बीच में है उसका अनुभव इस प्रकार कर लेंगे अशेष तया पूर्णतया विपरीत संस्कार निरस्त जितने विपरीत संस्कारों में जीव हूँ मैं ये हूँ वो हूँ इस प्रकार के संस्कार जिस बोध से निरस्त निराश हो सप्रतिबोध उसको प्रतिबोध कहा जाएगा युगपद एक साथ कृष्ण अविद्या तत्कार्य निवर्तक युगपद पद टीका में दे दिया टिप्पणी में लेसम सम न शेषयती अविद्या से सयती। नहीं रहेगा तो जीवन मुक्ति रहेगी अविद्या से नहीं रहेगा जीवन मुक्ति हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये सद्य मुक्ति वाला ज्ञान हुआ तो मुक्त हो गया ये सद्य मुक्ति पक्ष अर्थात ये जीवन मुक्ति को नहीं स्वीकार करने वाले पक्ष है ये विदेह मुक्ति ही मुक्ति हैं। अच्छा कृष्ण अविद्या अविद्या तत्कार्य तत निवर्तक सद्यो मुक्ति हेतु सद्य अर्थात ज्ञान हुआ तो मुक्त हो गया और अविद्या ऐसा नहीं है तो इस मत के अनुसार अंतिम क्षण में ये मुक्ति होती है अर्थात साधारण जीवन मुक्त कहते हैं ज्ञानी है किंतु ये मत में वो ज्ञानी नहीं है अंतिम क्षण में अर्थात शरीर छूटने से पहले माना जाएगा कि हाँ ये ज्ञानी हुआ शरीर छूट गया आगे भाष्य में ये द्वितीय पक्ष हो गया तृतीय पक्ष में अथवा गुरु गुरुपदेश प्रतिबोधस तेन व विदितम मतम ये तृतीय पक्ष हुआ गुरु का उपदेश प्रतिबोध द्वितीय पक्ष में था गुरु का उपदेश से इसका ज्ञान हुआ अरे ये पक्ष में गुरु का जो उपदेश वही प्रतिबोध वा विधितम ये दोनों में अंतर चार नंबर टिप्पणी दिखाते हैं गुरु उपदेश प्रतिबोधि मुक्ति विलंब एवं अत्र पूर्वस्मत विशेष पूर्व मत में था कि गुरु का उपदेश हुआ और उसका एकाएक ज्ञान हो गया तो यहाँ कहते हैं कि चार नंबर टिप्पणी में मुक्ति बिलंब एवं पूर्वस्मात्त विशेष यहां गुरु का उपदेश प्रतिबोध किंतु उसका तत्नात् मुक्ति हो गया अर्थात ये नहीं हुआ उपदेश जन्य अनुसंधान आदि स्वप्रयत्न उभयत्र तुल्य यहां सद्य मुक्ति नहीं हुआ पूर्व में भी था उपदेश हुआ सारे अज्ञान तत्कार्याएक दूर हो गया Sea, उसको कोई और मनन निदिध्यासन इत्यादि का जरूरत नहीं रहा क्योंकि उपदेश अर्थात श्रवण श्रवण हुआ तो सद्य मुक्ति हो गया और निदिध्यासन फिर आवश्यक हुआ नहीं हुआ इस पक्ष में क्या है कहते हैं यहाँ भी मनन निदिध्यासन इत्यादि का आवश्यक नहीं है किंतु यहाँ सद्य मुक्ति नहीं हुआ गुरु उपदेश यही प्रतिबोध है इसमें सद्य मुक्ति नहीं हुआ ये ये पक्ष ऐसे सब कुछ कुछ लोग मानते हैं वेदांत में इसलिए पक्ष सब दिखा दिए अच्छा भाष्य में अथवा गुरु गुरुपदेश प्रतिबोधस मतम तेन अर्थात कालांतरे इसकी मुक्ति होगी मतम इति उभयत्र प्रतिबोध शब्द प्रयोग अस्थि दोनों जागा में उभयत्र अर्थात द्वितीय तृतीय ये दोनों में एक में सद्य मुक्ति हो गया एक में कालांतर में मुक्ति होगा ये दोनों में प्रतिबोध शब्द प्रयोग अस्ति अस्ति के आगे विराम है ना न ठीक है ये हम लोग नया में संशोधन कर दिए थे वो संशोधन नहीं रखेंगे ऐसे ही पंक्ति हम लोग को ठीक घटेगा सुप्त प्रतिबुद्ध गुरुणा प्रतिबोधित इति सुप्त प्रतिबुद्ध गुरुणा जैसे सुप्त प्रतिबुद्ध जो सोया हुआ था उसको जगा दिया गया इसी प्रकार की यहां गुरुणा प्रतिबोधित गुरु के द्वारा जगा दिया गया ये दोनों में गुरु के द्वारा जगा दिया गया अर्थात गुरु का उपदेश से ज्ञान हुआ एक में सद्य मुक्ति दूसरा में सद्य मुक्ति नहीं है ये दोनों में इतना अंतर दिखाए ऐसे से महत्व माना जाता है वेदांत में टीका में प्रतिबोध शब्द त्रेधा व्याख्यात त्य व्याख्यान युक्त इतिहा प्रतिबोध मत प्रतिबोध शब्द का तीन प्रकार की व्याख्यान किया गया एक तो है बोधम बोधम प्रति विदितम प्रत्येक वृत्ति ज्ञान में चिदाभास बनाने वाला जो चिद बिंब है वही ही वास्तव आत्मा है ये प्रथम मत था द्वितीय मत हो गया गुरु का उपदेश से ज्ञान हुआ और शरीर भी सद्य मुक्ति हो गया तृतीय मत में गुरु का उपदेश से ज्ञान हुआ किन्तु तो सद्य मुक्ति नहीं है ये तीनों पक्ष इसमें कहते हैं कि प्रतिबोध शब्द त्रेधा व्याख्यातस तीन प्रकार से व्याख्यान हुआ तत्र आद्य व्याख्यानम् युक्तम जो प्रथम व्याख्यान था अर्थात प्रत्येक वृत्ति में अंतकरण की वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब को देख करके उनको बिंब का ज्ञान कर लेना है जान लेना है ये वास्तव और ठीक व्याख्यान है पूर्वंत यथार्थम पूर्व अर्थ वही ठीक है, पदेशे भ्यापका, ठीक है गुरु टीका सत्यपि सत्य प्रतिबोधन व्यापकात्मा अनुसंधान बिना अपयावगम संभवात् सद्य मुक्त अशास्त्रीयवाद भाष्यकार कह दिए कि प्रथम पक्ष ठीक है द्वितीय तृतीय पक्ष ठीक नहीं है मानते हैं कुछ लोग ये ठीक नहीं है क्यों कहते गुरु उपदेश सती अपी गुरु का उपदेश होने पर भी प्रतिबोध हम व्यापक आत्मा प्रत्येक बोध में व्याप्त होकर के जो आत्मा रहता है अर्थात अंतकरण का ज्ञानाकार वृत्ति हुआ तो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब रहेगा वही चैतन्य हो आत्मा तो आत्मा हो गया व्यापक प्रत्येक बोध में व्यापक आत्मा रहेगा प्रतिबिंबित तो होकर रहेगा रहने पर भी उसका अनुसंधान बिना अर्थात श्रवण के बाद गुरु से उपदेश प्राप्त करने के बाद उसका अनुसंधान मनन निधिध्यासन के बिना अपरोक्ष अवगम पाठ ठीक है बिना परोक्ष खंडाकार कर देने से अच्छा है खंडाकार आगे परोक्षा परोक्षा है अच्छा अपरोक्ष अवगम असंभवात गुरु उपदे से उपदेश सुनने के बाद भी मनन निधिध्यासन के बिना अपरक्ष ज्ञान असंभव ऐसा कहते हैं ठीक ठीकाकर ऐसा नहीं कि हम थोड़े दिन सुन लिए और बात हो गया ये सब नहीं है ऐसा अपरक्ष ज्ञान असंभवात पांच नवर असंभवात अर्थात अन्यथा विरोचन श्याद स्व अभविष्य इंद्र बद विरोचन एक बार सुन करके चला गया इंद्र किन्तु बेचारा जाता रहा आता रहा तीन बार होते होते उसको ज्ञान हुआ तो इंद्र का ये जो तीन बार जाता आता यही दिखाता है कि श्रवण के बाद भी मनोनिध्यासन आवश्यक है अगर श्रवण से ही मुक्ति हो जाती है ज्ञान हो करके मुक्ति अगर हो जाता ये मनोनिध्यासन अगर आवश्यक नहीं होता तो विरोचन भी श्रवण किया था उसी को भी हो जाना चाहिए जैसा इंद्र को हुआ इसलिए ये नहीं है मनोनिध्यासन इत्यादि का आवश्यक है किन्तु मनन भी तभी होगा जब श्रवण पर्याप्त हो नहीं तो मनन भी नहीं हो पाता है संसार ही चलता रहता है अपरोक्ष अवगम असंभवात सद्य मुक्त अशास्त्रीयत्वाद जो सद्य मुक्ति दिखाया गया द्वितीय पक्ष में वो भी अशास्त्रीय है अशास्त्रीय है टीका में कहते हैं टिप्पणी में छह नंबर में तस्वेव चीरम इत्यादि शास्त्र विरुद्धत्वाद कस्य तावदेव चिरम यावन न इस प्रकार की अथ संपत् सान्दोग्य में ये बात कहा जाता है अर्थात ज्ञान होने के बाद भी जब तक ये प्रारब्ध है शरीर रहेगा शरीर जाने के बाद ये मुक्त हो जाएगा विदेह मुक्त को प्राप्त करेगा और दूसरे बात अगर सद्य मुक्ति मानेंगे ज्ञान संप्रदाय अनुपत्या उपदेक्षती ते ज्ञानी नत्व दर्शी इत्यादि शास्त्रवाद प्रसंग ज्ञान हुआ तो शरीर चला जाएगा तो ये फिर वेदांत का ये फिर प्रवचन ये शिष्य को उपदेश कौन करेगा ज्ञानी तो रहेंगे नहीं और उपनिषद कहते हैं तद विज्ञाना स गुरु और गुरु का क्या विशेषण देते है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम और ब्रह्मनिष्ठ हुआ तो शरीर चला गया तो फिर ये गुरु सिद्ध कैसे होंगे उपदेश कौन करेगा और भगवान भी स्वयं गीता में कहे हैं उपदेशियंति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी न तत्वदर्शी ज्ञानी लोग ज्ञान का उपदेश करते हैं अगर तत्वदर्शी रहेंगे ही नहीं तो फिर ये ज्ञान का उपदेश कैसे होगा इसलिए सद्य मुक्ति पक्ष ये शास्त्रीय नहीं है अच्छा यहाँ तक ये ज्ञान का विचार ये हो गया अभी इसका हानि और लाभ दिखाते हैं ज्ञान प्राप्त करेगा तो क्या लाभ होगा इसको कहते हैं फलवाद तो ज्ञान प्राप्त करेगा तो क्या लाभ होगा नहीं करेगा तो क्या हानि हो जाएगी अच्छा पहले मंत्र देखेंगे आगे है पचहत्तर पृष्ठा में है छिहत्तर में यह चेद अवेदी तथा सत्यम न चेद अवेदी महती विनष्टि भूतेष् भूतेष् विचित्य धीरा प्रत्याश्लोकामता चेद अवेदित ये अस्मिन शरीर ये शरीर रहते रहते अगर अवेदित ब्रह्म को आत्मत्व मैं ही हूं इसी प्रकार के अगर निश्चय कर लिया अथ सत्यम अस्थिर पार्थिक सत्य की प्राप्ति हो जाएगी जीवन का जो परम पुरूषार्थ वो हो जाएगा न चेद अगर ये नहीं कर पाए महति विनष्टी महान हानि हो जाएगी महती विनष्टी अर्थात जन्म मरण चक्र में फिर चलता रहेगा महाराष्ट्र बार बार कहते हैं इस बार लाल कपड़ा होकर के गंगा किनारे रह के वेदांत श्रवण कर पाते हैं क्या भरोसा अगला जन्म में फिर क्या हो जाएगा तो महति विनष्टी इसलिए क्या करना है कहते भूतेशु भूतेशु धीरा विचित्र धीरा विवेक लोग प्रत्येक भूत में प्रत्येक प्राणी में यही आत्मा का दर्शन करके विचित्य विज्ञा या जान करके प्रत्यय प्रत्यय अर्थात तो रहित तो होकर के अस्मात् अमृता भवंती तो प्रत्यय का अर्थ दो प्रकार के किए थे पदभाष्य में प्रत्यय अर्थात शरीर छूटने के बाद भी अथवा जीवनमुक्ति अवस्था में अविद्यात तो होकर के पंच कोष से अतीत इस प्रकार निश्चय करके अमृता भवंती फिर अपना अमरण धर्मत्व को निश्चय अनुभव कर लेते हैं अच्छा तो ये मंत्र कल तो अष्टमी आज सप्तमें है ना? दो सप्तमी है ना? एक ही सप्तमी कल अष्टमी अवकाश रहेगा ओ सं मित्र संण्व सन्मेंद्रो बृहस्पति <coughs> नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे वा प्रत्यक्ष ब्रह्माशिवामे वा प्रत्यक्ष ब्रह्मावाजिशंताश सत्यम्वादिश ते तदि का ओ शा शांति शांति शांति शाति ंगलिका धिमे गुर् पूर्व पदवाक्य प्रमाण व्याख्यांतास्ता प्रणतस्म्य हहम पी पत